अवशि चलिए बन राम जहा भरत भलत अवलंबन श्री भरत जी महाराज ने प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लिया इस समाज में जब श्री भरत जी आए थे तो भरत जी से कोई स्नेह नहीं करता था ऐसी बात नहीं स्नेह तो सब करते थे लेकिन सबके हृदय में एक भावना थी कि कहीं न कहीं कोई ऐसी बात है किसी भरत जी के कारण श्री राम जी का वनगमन हुआ कोई खुल के कहता था तो कोई छिप के कहता था एक भरत कर सम्मत कहीं इंगित विशेषज्ञ श्री भरतलाल जी महाराज ने उस भाव को समझ लिया और समझ के स्पष्ट कह दिया कि परिहरी राम सी जग मही न कहीं मोरी मत नाही लेकिन आज बहुत स्पष्ट हो गया भरत जी महाराज का श्री राम जी के पास जाने का निर्णय समझ करके सब लोग लगे कहने कि हे भैया हम लोग नीच हैं अपनी नीचता के कारण आपके ऊपर शंका कर रहे थे हम जानते थे कि सांप से जहर ही पैदा होता है लेकिन हमको यह नहीं मालूम था कि सांप के विष का उपशमन करने वाली मणि भी सांप से ही पैदा पैदा होती है अघ अवगुण नहीं मनी हरई गरल दुख दारिद इस प्रकार सब लोग पश्चाताप करते हुए श्री भरत की प्रशस्ति करने लग गए और सब भरत के भरत सबको प्राण प्यारी हो गए भरत बचन सब कहा प्रिय लागे सबको प्रिय राम जी अब इसके बाद भरत जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि मैं राम जी को लौटाखे लाऊंगा यह वचन नहीं देता ना बड़ा स्पष्ट हम राम जी के पास जाएंगे राम जी आवे न आवे मालिक हैं स्वामी हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं हम क्या कह सकते हैं लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिस दोष से आपने मुझको दोषी मान लिया वह दोष मुझमे रहेगा लेकिन मैं दोषी नहीं माना मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी आज मेरा दोष क्या है केवल ये दोष है कि मैं कई का पुत्र यद्यपि जन्म कुमा तुते मैं सठ सदा सदोष लेकिन आपन जान त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस बस एक आश्रय है बस इसी भरोसे से हम चल रहे हैं। राम जी और जाने का दूसरा कारण क्या है अनेक वर्षों से भगवान के दर्शन के बिना मेरा मेरा मन मेरे नेत्र संतप्त है हम जा करके अपने नेत्र की जर्नी को समाप्त कर ले आपनी दारुनी दीनता सब ही कि देखे बेलू रघुनाथ पद जियन न जाए हम तो अपनी जियन शांत करने के लिए चल सब चलने चल, चलने के लिए तैयार हो गए सब कोई नहीं कहता कि हम रहेंगे कोई कहता है भैया माँ बाप के लिए रह जाओ संपत्ति घर में है चले जाओगी तो इसकी क्या स्थिति होगी जन, जंगल में जाके तुमको सुख भी नहीं मिलेगा तो एक आवाज है चारों तरफ से भाड़ में जाए सब एह, क्या क्या शब्द है जरोपति सदन सुख सुहृद मातु पीतु भाई जो राम पद कर सहस सहा सब पहाड़ भिया सब तैयारी हो हो लग गई वाल्मीकि <coughs> जी महाराज ने लिखा है कि माताओं में सबसे पहले श्री कहके तैयार हुई है राम जी अब उसका वर्णन मैं नहीं करूंगा बहुत पीछे है आज हमको बहुत आगे जाना है कहा तक जाएंगे भगवान जाने श्री अरुंधति ने श्री वशिष्ठ जी से कहा छलकते हुए स्वर में अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके शिष्य पुत्र को मैं भी देखा गदगद कंठ से वशिष्ठ ने कहा हम भी तो चलेंगे। गए अरुंधति अरु आग्नि समा रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ श्री जी महाराज चले सब चल रहे हैं सब चल पड़े माताएं चल पड़ी गुरुदेव चल पड़े मंत्री चल पड़े सबके सब चल पड़े बड़ा विशाल वर्णन है कौन कौन चला जब सब चल पड़े तो सबसे पीछे श्री भरत जी महाराज कुछ लोग पीछे और भी हैं तो जब भरत जी महाराज चलने लगे रथ सामने आया शरण उठा करके जब रखना चाहा हृदय धक से धड़क उठा इस समय मेरे स्वामी जंगल में पैदल घूम रहे होंगे पैर पीछे कर लिए बन सी राम समुझ मन मही सानुज भरत जाही सज्जनों मैं कहा करता हूं किसी भरत जी महाराज का चरित्र त्यागियों को त्याग सिखाता है बलिदानियों को बलिदान सिखाता है और स्नेहियों को स्नेह का पाठ पढ़ाता है श्री के लोग त्यागी नहीं है कोई कह सकता है बलिदानी नहीं है कोई कह सकता है लेकिन आज उनको भी पाठ पढ़ा रहे हैं श्री भरत जब भरत जी महाराज पैदल चले अब देखिए क्या असर पड़ रहा है तुरंत उपदेश प्लेटफॉर्म वाला यह उतना काम नहीं करता महाराज जितना क्रियान्वयन वाला काम करता है देखिए उपदेश देखिए श्री भरत जी का उपदेश देखिए अभी इसी समय तत्काल एकदम देखी सने देखी है लोग अनुरागे देख रहे ना देखने लोग अनुरागे उतरी चले हाय गय रथ त्यागे त्यागे का मतलब सब चढ़ गए थे सब चढ़ गए थे ये कम प्रेमी तो नहीं है ये कम स्नेही तो नहीं है कम बलिदानी तो नहीं है कम त्यागी तो नहीं है लेकिन धन्य है भरत धन्य है श्री भरत का उपदेश ये पढ़ करके हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि उपदेश वाणी का उतना असर नहीं करता जितना चरित्र का असर करता है कथनी का उपदेश उतना काम नहीं करता जितना करनी का उपदेश काम करता है स्पष्ट है? है देख है बड़ी कीमती चौपाई है और खास करके उपदेशकों के लिए कथावाचकों के लिए व्यासों के लिए रामायणियों के लिए संतों के लिए बड़े काम की चौपाई कि देख लोग अनुरागे उतरी चले हाय गए रथ त्यागे सब चलने लग गए सारे घोड़े खाली सारे रथ खाली सारी हाथियां खाली हाय गए रथ कि आगे तुरंत सद्य जब श्री कौशल्या ने सुना कि सुमित्री अनर्थ हो जाएगा चल चल जाई समीप राखी निज डोली राम मातु मृदु बानी बोली पहले बेटा मेरी आज्ञा है पहला शब्द है पहला शब्द पहले शब्द पर ध्यान दिया करिए उपदेश पहले फिर कहती बली महतारी को ताली महतारीथ बर जी जिन्हें निरीह भाव से देखा माँ क्या ये उचित है मेरे आराध्य जंगल में पैदल घूम रहे हैं मैं रथ पर कि बली महतारी मैया के लिए काम करो बेटा भरजी ने कुछ और विलंब किया कि है प्रिय परिवार चली सब लोगों आज्ञा किया नहीं वचनों का प्रत्याख्यान नहीं किया रथ पर के चलने लग गए अयोध्या की सीमा में तमसा के नीचे पहले दिन विश्राम किया दूसरे दिन गोमती के तट पर विश्राम किया तीसरे दिन सई के तट पर विश्राम किया सई नदी इसी को चंदनिका भी कहते हैं इसी को श्री वाल्मीकि रामायण में चंदनिका कहा गया सई के तट पर निवास किया आजकल की भाषा में फैजाबाद प्रताप सुल्तानपुर प्रतापगढ़ इन तीन जिलों का अतिक्रमण हो गया अब सिंगबेरपुर में जब निषाद राज ने सुना की शिव भरत जी महाराज आ रहे हैं लाव लश्कर फौज सब साथ में है श्री निषाद लगे सोचने क्या कारण हो सकता है, है मनमाही हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि भरत जी महाराज श्री राम लक्ष्मण को मारने के लिए जा रहे है अपने राज्य को निष्कंटक करने के लिए जा रहे है लेकिन कोई कर भी क्या सकता है अयोध्या की सेना का मुकाबला कौन कर सकता है भरत ऐसे महारथी महावीर का लोहा कौन ले सकता है निषाद ने, ने कहा कि मैं मर तो जाऊंगा लोहा तो मैं लूंगा सन मुख लोह भरत सन ले जी जीते जी गंगा पार नहीं होने दूंगा मेरे रहते हुए मेरे आराध्य के पास कोई चला जाए असत भावना को लेकर के ये हमको सही नहीं है मेरी लाश पर से जाना पड़ेगा हमारे जीव जीव जीते कोई नहीं जा सकता राम जी सैनिकों मंत्रियों वीरों आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम आ गया आज काज बड़ मोही और सैनिक तो महाराज और बड़े हैं कहते राम प्रताप नाथ बल तोरे करही रही कटक बीनू घट बिनू बिन भट्ट बीनू घोरे जीवत पाव न पाछे धरही रुंड मुंड मय करही लेकिन दो राम भक्तों का संग्राम कैसे हो सकता सकते राम जी के राम जी के पनहियों का स्मरण किया है मोरी सरन रम सिरम सुमिर राम, राम पद पंकज पनही भाती बाध चढ़ायन धन ही राम जी के पनही का स्मरण किया ये उपासना है महाराज हाँ अब इसकी व्याख्या तो मैं नहीं करूंगा लेकिन आज दो राम रामपनियों के दो राम पनों के भक्तों के बीच में संग्राम होने की तैयारी हो रही है अगर ये मोरे सरन, है मोरे शरण है सुमिर राम पद पंकज पन तो वे मोरे सरन राम की पन ये भरत जी महाराज अब इस पनही की व्याख्या बड़ी भावुक व्याख्या है मैं सुना नहीं पाऊंगा हाँ श्री भरत जी महाराज पनही की हाँ। और अगर पनही नहीं पहनेंगे ठाकुर की पादुकनी भरत रहे मनलाय बेप आज भी लो की हो इन नी अब जाए राम जी इस प्रकार से संग्राम नहीं हो सकता अनुचित काम नहीं हो सकता भक्त अगर चाह भी ले तो भी नहीं हो सकता मेरी बात को बहुत संतों और ध्यान से सुनिएगा भक्त अगर चाह ले तो भी नहीं हो सकता लेकिन शर्त है कि भक्त राम जी का स्मरण करके काम करें कभी नहीं होगा इतना कहत छीक भाई बाए तुरंत छीक हुई शकुन वेताओं ने कहा एक बुढ़े ने कहा शकुन एक, एक सुनाम शकुन वेताओं ने कहा ठीक अच्छी है लेकिन एक बुढ़े ने कहा महाराज जी एक बुढ़े ने फिर कहा कि ही मिली है न हो रारी भरत जी से चल के मिल लिया जाए झगड़ा नहीं किया जाए निषाद ने कहा बिल्कुल ठीक निषाद ने तीन प्रकार की भेंट सामग्रियों का संकलन किया सात्विक राजस और तामस सात्विक में कन्दमूल राजस में खगमृग और तामस में तामस में मछली तीन प्रकार की भेंट सामग्रियों का संकलन करके और उसके बाद चले भरत जी से मिलने के लिए समझ लिया अगर ये सात्विक होंगे तो सात्विक सामग्री लेंगे राजस होंगे राजस सामग्री लेंगे तामस होंगे तो तामस सामग्री लेंगे और हम समझ लेंगे कि ये कौन है अगर अगर ये सात्विक होंगे तब तो रामजी के मित्र होंगे और तामस होंगे तामस होंगे शत्रु मित्र तीन चीज जाना चाहते बूझ मित्र, आरी, मध्य, मित्र अरी हैं मध्य गति मित्र है कि अरी है कि मध्य है ध्यान से सुनिएगा तो मित्र कैसे जानोगे कि जब सात ले लेंगे और दुश्मन कैसे जानोगे जब राजस ले लेंगे क्यों ठीक है दुश्मन कब जानोगे, जब राजस ले लेंगे और मध्य कब जानोगी जब तामस ले लेंगे मेरे से कहने में कुछ भूल हो ही क्या है सब हारी सिर भूल हो गई अरे यार सब जगह भूल थोड़ी करेंगे अगर ये शत्रु होंगे तब राजस होंगे और न शत्रु होंगे न मित्र होंगे मध्य होंगे तब ये तामस होंगे क्या बात है राम जी से कोई संबंध न रखने की अपेक्षा तो शत्रुता रखना अच्छा है अंधा धुंध दरबार यह मेरे गुरुदेव का आकृति थे कि अंधाधु दरबार यह यही निशंक देते परम पद देते लंग राम जी से कोई संबंध न रखो ऐसा मत करना वो तो कामस राम जी से दुश्मनी करने वाला भी राजस हो जाएगा राम जी लेकिन श्री भरत जी महाराज के पास गए श्री वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम किया वशिष्ठ जी ने राम का मित्र जानकर किया आशीर्वाद दिया भरत जी को कहा कि राम सखा सक... ये राम सखा निषाद राज है पूरा वाक्य है ये राम सखा निषाद राज है पूरा वाक्य है राम जी लेकिन निषाद राज है भरत जी ने नहीं सुना क्यों भरत जी को अपना कर्तव्य निर्णय करने के लिए राम सखा ही पर्याप्त अगर ये राम सखा है तो इनके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है निषाद राज सुनने की जरूरत नहीं राम सखा सुनी गोस्वामी जी का उपदेश है इसको ध्यान से पढ़िए राम सखा सुनी त्यागा चले उतरी उमत अनुरा गजी महाराज ने उठाकर के निषाद राज को चरणों में पड़े निषाद राज को हृदय से लगा लिया निषाद राज तो ही समाप्त हो गया अब भेंट की सामग्री अर्पण करे कौन महाराज जी वहां तो देहाध्यास समाप्त हो गया भान ते ही समय और फिर त्रिवेणी आ गई त्रिवेणी में स्नान कर रहा है संकोच स्नेह और प्रसन्नता संकोच किसका हाय हाय मैंने ऐसे महाभाव को महा, भक्त को क्या समझ लिया मैंने स्नेह स्नेह श्री राम जी के अनुहार स्वरूप देख करके सहज ही स्नेह हो गया भरत जी के स्नेह को देख करके इनके भाव को देख करके प्रसन्नता हो गई सह दर ती चित्तवत एक टक निषाद राज जी अपने सेवकों को भाग यहां से जन, सेवक सकल और महाराज भरत जी को लेके जाते हैं जगह जगह लोगों ने विश्राम किया निषाद राज ने सारी व्यवस्था की निषाद राज ने सारी व्यवस्था की श्री भरत जी महाराज मैया कौशल्या का पाद सम्मान कर रहे हैं कुछ याद आ गया उनको शत्रु इसका शत्रुघ्न शत्रुज का शत्रुन, शत्रुन जरा भैया माँ की सेवा करो निशाद राज से कहा कि सखे वह स्थान बता दो जहां राम जी सोए थी थोड़ी सी जलनी हमारी समाप्त हो जाएगी पूछ सखाऊन मन जरनी जुड़ाऊ निशाद राज महाराज वहां के चले अब निशाद राज की निष्ठा का दर्शन करें मेरे गुरुदेव कहा करते थे निशाद राज की निष्ठा का दर्शन करें भगवान श्री राम घर के भीतर तो नहीं सेन किए होंगे आखिर नगर के बाहरी तो सेन किए होंगे नगर के बाहर सेन किया और एक वृक्ष के नीचे और सेन किस पर किया कुछ है पत्ते हैं कोमल कोमल पल्लव हैं, इन्हीं पर तो सेन किया सेन करने के बाद वह स्थल क्या आज तक दिखाई वह वे सामग्रियां क्या आज तक मिल सकती हैं? महीना कौन सा है महीना कौन सा है बैसाख का महीना है जेठ का महीना है चैत्र का महीना है चैत्र सुधी नवमी को आगे सब काम हुआ है राम जी बैसाख के महीने में पहुंच रहे चैत्र के अंत में सिया राम जी और श्री भरत जी महाराज में पहुंच रहे हैं बैसाख में अब बैसाख के महीने में खुले में पेड़ के नीचे क्या कुछ की साथरी रह सकती है क्या आप कल्पना कर सकते है सज्जनों जब श्री राम जी महाराज ने रात्रि में शयन किया प्रातः काल सरकार उठे निषाद राज ने अपने सेवकों को परिवार वालों को बुलाया इस स्थान की सुरक्षा होनी चाहिए ये मेरे लिए अयोध्या है मैं इसकी नित्य परिक्रमा करूंगा मैं इसका नित्य दर्शन करूंगा क्या मेरे राम जी फिर कभी आएंगे क्या इस तरह से फिर कभी विश्राम करेंगे इस स्थान को सर्वथा जीवन भर सुरक्षित रहना चाहिए राम जी मैं एक बार बहुत आवश्यक है इसलिए कह रहा हूं मैं एक बार पंजाब में कथा कहने के लिए गया पचास वर्ष पहले की बात होगी वहां एक बटाला नाम का स्थान है तो बटाले में एक तीर्थ है उसको कंद साहब बोलते हैं अगर कोई पंजाब का बैठा हो और जानता हो तो हाथ उठा दे जरा हाथ उठा दे। देखिए उठ रहे कि नहीं उठ रहे उठा कंध साहब है तो हमने हम, हम वहां गए हमको लोग ले गए हमने कहा कंध साहब क्या है कि गुरु नानक देव ने यहां पर कभी आकर के उपदेश किया और इसी दीवाल पर उपदेश किया था उसको सिखों ने महाराज सुरक्षित रखा है आज तक उसको कंध साहब बोलते हैं हमको लोग जब दर्शन कराने के लिए ले गए कह महाराज ये सिखों की निष्ठा है हमने प्रशस्ति की हमने बड़ी तारीफ की अच्छी बात की प्रशस्ति करनी चाहिए उन्हें बड़ी तारीफ की लेकिन मैंने कहा कि इससे बढ़िया इससे बढ़िया प्रसंग मैं आज सुनाऊंगा और उस दिन रात्रि में मैंने कं साहब की प्रशस्ति में अपना यह प्रसंग सुनाया और वो स्थान सुरक्षित राम जी की रामायण पढ़िए रामचरित मानस पढ़िए और दोनों को पढ़ा के फिर मिला के फिर सोचिए राम जी ने जहां पर करवट लिया है उस स्थान के पत्ते दब गए तो भरत जी महाराज कहते यहां पर मेरे राम जी ने करवट लिया है जब सी किशोरी जी चली हैं तो उनके साड़ी का पल्लू कहीं अटक गया और धागा निकल गया वो धागा भी अटका हुआ है सलमा सितारे गिर गए हैं कहीं वो सलमा सितारे भी ज्यो के ज्यो है ये ना भूलिएगा भाई महीना बैसाख जेठ का है यह न भूलिएगा कि नगर के बाहर है यह न भूलिएगा कि पेड़ के नीचे है लेकिन सब सुरक्षित ज्यो का त्यों सुरक्षित है महाराज सियाराम और कुछ की साथरी है कोई पत्थर की नहीं है और उस पर कोई गलेचा नहीं बिछा हुआ है कुश साथरी निहारी सोहाई प्रणाम प्रदक्षिण लाई बनाई न कहत प्रीति अधिकाई अधिकारी तर रघुबर किए विश्राम न कब बिंदु दुई के देखे राखे सी सम लेखे बस इस प्रसंग के जो मेरी दृष्टि में बहुत खास चीज है वो मैंने आपको सुना दी इसके बाद तो भरत जी का व्याकुल होना सहज है स्वाभाविक है श्री सीताराम जी के दुखों का स्मरण करके और जब सुना कि लक्ष्मण जी रात्रि में सोए ही नहीं जगते ही रहे तब तो कहते मेरा हृदय फट क्यों नहीं जा रहा है लालन जोग लखन लघु न होने आदि आदि इस प्रकार से राज भरत जी बहुत व्याकुल हो गए निषाद राज जी ने उनको बहुत समझाया है भैया आप चिंता मत करो राम जी के हृदय में आपसे प्यारा कोई नहीं की करनी कठिन ये मा तुकी बावरी पुणि पुणि कर करही प्रभु सादर सराहना रावरी एक बात और बताना चाहूंगा उपदेश का कितना बड़ा असर होता है उपदेश का असर दिखा रहा हूँ जान दीजिए उपदेश का असर यही निषाद अभी महीने भर पहले महीने पर पहले कहते कै नंद मंद मती कठिन कुटिल और वही निषाद राज आज भरत जी को समझा रहे आज भरत जी को समझा रहे कि विधि की करनी कठिन जही मा दुखी नी बा लक्ष्मण का शिष्य है ये लक्ष्मण जी के उपदेश का प्रभाव है हमारी उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता अब उसके ऊपर ध्यान दें आप ये लक्ष्मण जी के उपदेश का प्रभाव है यहां से श्री भरत जी महाराज ने गंगा पार करके निषाद राज के प्रयास से बड़ी सुनियोजित यात्रा की सुनियोजित यात्रा क्या की है अपने अपने अपने स्नेह को किसी को दिखाओ मत कभी अपने स्नेह को कभी किसी को हम तो आपको काम की बात बताते चल रहे हैं हम कभी किसी को अपने स्नेह को दिखाओ मत भूल की भी मत दिखाओ कोशिश करो कि हमारा स्नेह छिपा रहे हाँ अगर प्रेम प्रकट हो गया तो समझ लीजिए कि प्रेम फीका पड़ जाएगा प्रेम फीका पड़ जाएगा प्रेमा रसिकयो रसिको प्रेम एक दीपक है दीपक की शोभा घर में और घर से बाहर निकलेगा तो तो दो में एक काम जरूर होगा या तो दीपक बुझ जाएगा और कोचित न बुझा तो प्रकाश प्रकाश मंद हो जाएगा द्वारा प्रेम दीपक है प्रेमाद्वयो रसिकयो रपि दीप एव और ये दीपक द्वारात अयम वदन तस्विर्गत आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अरे आप सब समझ रहे हैं तो संस्कृत का श्लोक लेकिन आपको समझना चाहिए द्वारा ददनत बिहिर्गत निर्या शांति अथवा लघुताम उपेती निश्चित भरत जी ने कहा कि मेरा श्रेय अनजाने में प्रकट हो गया था ये अयोध्या जी में परिणाम क्या हुआ मुझे रथ पर चढ़ करके आना पड़ा यहां तक तो आ गया लेकिन आगे मेरे आराध्य मेरे प्राण प्रियतम तो पैदल गए हैं गंगा पार करके अगर इस भूमि पर मैं पैदल न चला अगर इस भूमि पर मैं रथ पर चढ़ के चला तो मेरे स्नेह को धिकार है फिर आयोजित याजना यात्रा है भरत ने कहा निषाद राज आज तुम्हारे अगुवाई में सेना चलेगी सारी सेना निषादनाथ की अगुवाई में चल रही है शत्रु आज तू भी निषाद भैया के साथ जाएगा आज मेरे साथ नहीं जाएगा कि साथ बुलाई भाई लघु दीना निषाद जी चले माताएं चली गुरुदेव चले मंत्री चले प्रजा चले सारे चले अब सबके पीछे गरत पयाद ही पाए पैदल चल रहे हैं। एक खाली घोड़ा है कोतल कोतल मन खाली घोड़ा जिस पर सवार ना बैठा कोतल संघ जा डोरी आए सही जो है डोरी पकड़ के चल रहा कुछ देर चले सेवक ने कहा कि रथ पर चढ़ जाइए फिर कहा रथ पर चढ़ जाइए फिर कहा रथ पर चढ़ जाइए अरे घोड़े पर चढ़ जाइए भरत ने एक बार झल्ला के कहा भैया, राम पया ही, पांव सिधाए हम कह रथ गज बाजी बनाए सिर भर जाऊं उचित यश सबते सेवक धर्म कठोरा मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए राम जी पैदल चले श्री भरतलाल जी महाराज प्रयाग में सारी सेना पहुंच गई माताएं पहुंच गई गुरुदेव पहुंच गए सारे लोग पहुंच गए पहुंच गए थे भरत कहाँ है भरत जी कहां है अरे भरत कहां भरत कहां अरे सुमित्रा ने कहा निशान शत्रुघ्न भरत कहां है के मिया, मुझे आज भैया ने निशाद भैया के साथ कर दिया था आज मैं मैंने पाप किया मां मेरे भैया के साथ छोड़ दिया अब सब लोग जिस तरफ से आए उसी तरफ निगाह थे और है। खड़े हैं कुछ देर के बाद आवाज सुनाई पड़ रही है सीता राम आवाज थोड़ी और साफ हुई थोड़ी और साफ हुई स्पष्ट हो गई मेरा भरत कह रहा है सीता आराम, सीता आराम, सीता आराम, भरत तीसरेवेश कह, प्रयाग कहत राम सी राम सीह उमगी उमगी अनुराग झल का छोड़ो इस चौपाई को भरत जी महाराज त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आए त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आए त्रिवेणी की श्यामल और धवल धारा का दर्शन किया देखत श्यामल धवल हिलोरी श्यामल धवल हिलोरों को देखकर सीता राम की याद आ गई या श्यामल धवल हिलोरों को देखकर राम लक्ष्मण की याद आ गई कभी राम लक्ष्मण की याद आती है कभी सीता राम की याद आती देखत श्यामल श्यामल तो राम जी है ही धवल की जगह कभी श्री सी सीताजी आ जाती हैं और कभी लाडला लक्ष्मण आ जाता है पुल शरीर भरत कर जोरे भरत ने हाथ जोड़ लिया आज मैं कुछ मांगना चाहता हूं मांगो भीख त्यागी निज धर्म आरत का न कुर्मु आज मैं अपने धर्म को छोड़ के मांग रहा हूं मैं क्षत्रि हूं क्षत्रि का मांगना कर्तव्य नहीं है तुलसी कर पर कर करो तुलसी कर पर कर करो कर तर कर न करो करतर कर करो तादिन मर न करो लेकिन मैं तो मांगऊ भीक अथवा ये गंगा ई गंगा मेरी मेरी सुनो विश्वरो दोस्त हो रानियों सब उनके बराबर आपे चत्रो प्रवचनम एकम सुसुशवोपरे एक वैकतुशो प्रवचन करे लगे अति वैकति सुनिए सरंगरवाच सरंग जी बोले कि ठाकुर सारी शक्ति को अपने में प्रवेलित करके सोते हैं सारी शक्ति को अपने में प्रवेलित करके सोते हैं तो जैसे राजा जो सो जाए उसको उठाने के लिए बंदी लो बात करते हैं उसी बात करते हैं उसी प्रकार जब ठाकुर सोते हैं तो वे लोग ऐसे बंदी रोक I'm <laughs> kidding.